श्री श्री चैतन्य चैतावली रघुनाथ दासजी को प्रभु के दर्शन कांता कटाक को जैति इस्त्रियों कटाक्ष विशिखा न लुनती यहति कोप कृषातापर्षंति भूर्भिया लोकत्र कृष्ण मिधम सधीर स्त्रियों की कटाक्षरूपी बाण जिसके हृदय को नहीं बेंधते अर्थात जो स्त्रियों के हाव भाव कटाक्षों से घायल नहीं होता जिसके चित्त को क्रोध रूपी अग्नि संताप नहीं पहुंचा सकती और जिसे प्रचुर विषय लोह रूपी पासों से अपनी ओर नहीं खींच सकते यानी जिसकी दृष्टि में संसारी सभी भोग तृण के समान है वह धीर महापुरुष इस संपूर्ण त्रिलोकी को बात की बात में जीत सकता है कितनी सुंदर कल्पना है उन महापुरुषों का हृदय कितना स्वच्छ और पवित्र होगा जिनके हृदय में से काम क्रोध और लोभ ये तीनों राक्षस निकल गए हों मन मंदिर को अपवित्र बनाने वाले इन दैत्यों के निकलते ही कांच का बना हुआ यह देवालय एकदम स्वच्छ बन जाता है विषय विकारों की धूल से मलिन हुआ यह मंदिर इन महापापी पेटुओं के चले जाने पर प्रेम रूपी अमृत में अपने आप ही धुलकर चमचमाने लगता है तब उसमें प्राण प्यारे आकर विराजमान हो जाते हैं मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते ही यह दे रूपी बाहरी बरामदा भी उसके दिव्य प्रकाश से चमकने लगता है आहा जिस महाभाग के हृदय में प्यारे की त्रैलोक्य पावनी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है उसके चरण स्पर्श ही विकार एकदम भाग जाते हैं आहा उन पतित पावन महानुभावों का जीवन धन्य है संसार में सुंदर दिखने वाले चमक दमक युक्त और स्वच्छ से प्रतीत होने वाले सभी पदार्थ दीपन करने वाले हैं ये पुरुषों को हटात अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं उनमें से मादक किरणें निकलकर मनुष्यों के मन को बरबस मोह में फंसा लेती है कोई धीर पुरुष ही उनके आकर्षण से बच सकते हैं वे मनुष्य नहीं साक्षात ईश्वर हैं नर रूप में नारायण हैं, शरीरधारी भगवान हैं उनकी चरण धूलि परम भाग्यवान पुरुषों को ही मिल सकती है महात्मा रघुनाथ दास जी उन्हीं धीर पुरुषों में से एक हैं महात्मा रघुनाथ दास जी के पिता दो भाई थे हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार ये दोनों ही भाई बड़े ही समझदार कार्यकुशल और लोकव्यवहार में परम प्रवीण थे हम पहले ही बता चुके हैं कि इन दिनों राजा की ओर से गांवों का ठेका दिया जाता था और ठेका लेने वाले भूम्यधिपति या जमींदार प्रायः कायस्थ या मुसलमान ही होते थे ये दोनों भाई भी कुलीन कायस्थ ही थे और बादशाह की ओर से इन्हें मजूमदार की उपाधि मिली थी ये वर्तमान तीस बीघा नामक नगर के समीप सप्तग्राम नाम के ग्राम में रहते थे उन दिनों सप्तग्राम गंगा तट पर होने के कारण वाणिज्य व्यापार की एक अच्छी मंडी समझा जाता था कारण कि उन दिनों व्यापार प्राय नौकाओं द्वारा ही होता था इनके इलाके की उस समय की आमदनी लगभग बीस लाख रुपए सालाना की थी उनमें से ये बारह लाख तो बादशाह को दे देते थे और शेष आठ लाख अपने पास रख लेते थे उन दिनों आठ लाख की आमदनी बहुत अधिक समझी जाती थी आज की एक करोड़ की आमदनी से भी बढ़कर उन दिनों आठ लाख थे इन दोनों भाइयों की बादशाह के दरबार में खूब प्रतिष्ठा थी और इनकी बात का सब कोई पूर्ण विश्वास करते थे इतने धनिक होने पर भी ये लोग पूरे आस्तिक थे इनके दरबार में विद्वान पंडितों का खूब सम्मान किया जाता और बहुत से ब्राह्मण पंडित आश्रय से अपनी आजीविका चलाते थे महाप्रभु के पिता पंडित जगन्नाथ मिश्र की भी ये लोग कुछ न कुछ सेवा करते ही रहते थे तथा नवद्वीप के बहुत से पंडित इनके यहाँ आते जाते रहते थे श्री अद्वैताचार्य के चरणों में इन दोनों भाइयों की पहले से ही भक्ति थी कारण कि इनके कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के साथ अद्वैताचार्य की बहुत अधिक प्रगाढ़ता थी इसलिए महात्मा हरिदास कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य के घर ठहर जाते आचार्य इनके नाम निष्ठा पर मुग्ध थे वे इन्हें पुत्र की भांति स्नेह करते थे इसी कारण ये दोनों जमींदार भाई भी हरिदास जी के प्रति श्रद्धा के भाव रखने लगे हिरण्य दास निसंतान थे केवल गोवर्धन दास के ही एक संतान थे और उसी संतान से वे जगतवंद और अमर हो गए महात्मा रघुनाथ दास के पिता होने का लोक विख्यात सौभाग्य इन्हें श्री गोवर्धन दास जी को प्राप्त हुआ था बालक रघुनाथ दास पहले से ही बड़े तेजस्वी और होनहार प्रतीत होते थे अपने कुल में अकेले ही होने के कारण चाचा तथा तो पिता इसके ऊपर अत्यधिक स्नेह था बालकपन से ही इनके स्वभाव में गंभीरता थी ये बहुत ही कम बातें करते कभी किसी से अपशब्द नहीं कहते बड़ों के सामने सदा नम्र रहते राजपुत्र होने के कारण वैसे ही बड़े सुंदर और कोमलांग थे फिर इतनी बड़ी नम्रता ने तो सोने में सुगंध का काम दिया जो भी इनकी मोहनी मूर्ति को देखता वही मुग्ध हो जाता पिता ने अपने पुत्र को प्रसिद्ध पंडित बनाने की इच्छा से अपने कुलगुरु बलराम आचार्य के समीप संस्कृत पढ़ने भेजा दिनयी रघुनाथ अपनी पोथियों को स्वयं लेकर आचार्य के घर पढ़ने जाने लगे उन दिनों महात्मा हरिदास जी आचार्य के घर पर ही रहकर अहरने जोर जोर से भगवन नामों का उच्चारण किया करते थे सरल स्वभाव वाले कोमल प्रकृति के रघुनाथ दास पर हरिदास जी की धर्मनिष्ठा का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा वे घंटों एकटक भाव से हरिदास जी के मुखमंडल की ओर निहारते रहते और उनके साथ कभी कभी बेसुद होकर कीर्तन भी करने लगते हरिदास जी के हृदय में भी बालक रघुनाथ जी की सरलता और भावुकता ने अपना घर बना लिया वे मन ही मन उस जमींदार के कुमार को प्यार करने लगे धीरे धीरे रघुनाथ दास बड़े हुए उनके मन को इतना अतुल वैभव अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका विषय भोग उन्हें काटने के लिए दौड़ने लगे और उनका मन मधु और प्राकृतिक सजे हुए परम रमणीक उद्यान को छोड़कर खुले हुए वनों में स्वच्छंद भाव से विचरण करने के निमित्त व्याकुल होने लगा जिन सोने चांदी के ठीकरों को सर्वस्व समझकर लोग बुरे से बुरे कामों को करने में भी आगा पीछा नहीं करते और उनकी प्राप्ति के निमित्त प्राणों की बाजी लगाने में भी कभी संकोच नहीं करते उन्हीं स्वर्ण के सिक्कों को रघुनाथ दास जी अपने पथ के कंटक समझते थे उनका मन राजकाज में बिल्कुल नहीं लगता था वे तो परमार्थ पथ को परिष्कृत करने वाले सत्संग के लिए तड़पते रहते थे परिवार वालों को इनका यह व्यवहार रुचकर प्रतीत नहीं होता था ये उन्हें भांति भाति के संसारी प्रलोभन देते थे अनेक अनेक प्रकार की भोग्य सामग्रियों द्वारा इनके मन को उनमें फंसाना चाहते थे किंतु उनके सभी यत्न निष्फल हुए जो मधुराति मधुर मिश्री का आस्वादन कर रहा है उसे गुड़ देकर अपने वश में करना मूर्खता ही है सभी को इनकी ऐसी दशा पर चिंता हुई उस समय महाप्रभु संन्यास लेकर शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर ठहरे हुए थे अपने पिता के आज्ञा लेकर ये उस समय प्रभु के दर्शन करने को गए थे और चार पांच दिन प्रभु के चरणों के समीप रह भी गए थे महाप्रभु तो पूरे पारखी थे वे इनके रंग ढंग से ही ताड़ गए कि यह जन्म सिद्ध पुरुष है संसार में यह चिरकाल तक संसारी बनकर नहीं रह सकता फिर भी प्रभु ने इन्हें समझा बुझा कर अनासक्त भाव से गृहस्थी में रहकर संसारी काम करते रहने का उपदेश करके घर लौटा दिया पिता ने जब देखा कि पुत्र का चित्त संसारी कामों में नहीं लगता तब उन्होंने एक बहुत ही सुंदरी कन्या से इनका विवाह कर दिया गोवर्धनदास धनी थे राजा और प्रजा दोनों के प्रीतिभाजन थे सभी लोग उन्हें प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखते थे राजाओं के समान उनका वैभव था इसलिए उन्हें अपने पुत्र के लिए सुंदर से सुंदर पत्नी खोजने में कठिनता नहीं हुई उनका ख्याल था कि रघुनाथ की युवा अवस्था है वह परम सुंदरी पत्नी पाकर अपनी सारी उद उदासीनता को भूल जाएगा और उसके प्रेम पास में बंधकर संसारी हो जाएगा किंतु विषय भोगों को ही सर्वस्व समझने वाले पिता को क्या पता था कि इसकी शादी तो किसी दूसरे के साथ पहले ही हो चुकी है उसके सौंदर्य के सामने इन संसारी सुंदरियों का सौंदर्य तुक्षातितुक्ष है पिता का यह भी प्रयत्न विफल ही हुआ परम सुंदरी पत्नी रघुनाथ दास को अपने प्रेम पास में नहीं फंसा सकी रघुनाथ दास उसी प्रकार संसार से उदासीन ही बने रहे अब जब रघुनाथ दास जी ने सुना कि प्रभु वृंदावन नहीं जा सके हैं वे राम केली से लौटकर कर अद्वैताचार्य के घर ठहरे हुए हैं तब तो इन्होंने बड़ी ही नम्रता के साथ अपने पूज्य पिता के चरणों में प्रार्थना की कि मुझे महाप्रभु के दर्शनों को आज्ञा मिलनी चाहिए महाप्रभु के दर्शन करके मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा इस बात को सुनते ही गोवर्धन दास किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए किंतु वे अपने बराबर के युवक पुत्र को जबरदस्ती रोकना भी नहीं चाहते थे इसलिए आँखों से आंसू भरकर, कर आँखों में आँसू भरकर कर उन्होंने कहा बेटा हमारे कुल का तू ही एकमात्र दीपक है हम सभी लोगों को एकमात्र तेरा ही सहारा है तू तो ही हमारे जीवन का आधार है तुझे देखे बिना हम जीवित नहीं रह सकते मैं महाप्रभु के दर्शनों से तुझे रोकना नहीं चाहता किंतु इस बूढ़े की यही प्रार्थना है कि तू मेरे इस सफ़ेद बालों की ओर देखकर जल्दी से लौट आना कहीं पर कहीं घर छोड़कर बाहर जाने का निश्चय मत करना पिता के मोह में पगे हुए इन वचनों को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए रघुनाथ दास जी ने कहा पिताजी मैं क्या करूं न जाने क्यों मेरी संसारी कामों में एकदम चित्त ही नहीं लगता मैं बहुत चाहता हूं कि मेरे कारण आपको किसी प्रकार का कष्ट न हो किंतु मैं अपने वश में नहीं हूं कोई बलात मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हूँ मैं शीघ्र ही लौट आऊँगा पुत्र के ऐसे आश्वासन देने पर गोवर्धन दास ने अपने पुत्र के लिए एक सुंदर सी पालकी मगाई, दस बिश विश्वासी नौकर उनके साथ दिए और बड़े ही ठाट बाट के साथ राजकुमार की भांति बहुत सी भेंट की सामग्री के साथ उन्हें प्रभु के दर्शनों के लिए भेजा जहां से शांतिपुर दिखने लगा वहीं से वे पालकी पर से उतर गए और नंगे पाँवों ही धूप में चल प्रभु के समीप पहुँचे दूर से ही भूम पर लौटकर इन्होंने प्रभु के चरणों में शाष्टांग प्रणाम किया प्रभु ने जल्दी से उठाकर इन्हें छाती से चिपटा लिया और धीरे धीरे इनके काले घुंघराले बालों को अपनी उंगलियों से सुलझाने लगे प्रभु ने इनका माथा सूंघा और अपनी गोदी में बिठाकर बालकों की भांति पूछने लगे तुम इतनी धूप में अकेले ही कैसे आए क्या पैदल आए हो सांस में नौकर नहीं लाए तुम्हारा मुख एकदम सूखा है इसका क्या कारण है रघुनाथ दास जी ने इस प्रश्नों में से किसी का भी कुछ उत्तर नहीं दिया वे अपने अश्रु जल से प्रभु के काशाय वस्त्रों को भिगोने लगा इतने में ही रघुनाथ दास जी के साथी ही सेवकों ने प्रभु के चरणों में आकर साष्टांग प्रणाम किया और भेंट की सभी सामग्री प्रभु के सम्मुख रख दी महाप्रभु धीरे धीरे रघुनाथ दास जी के स्वर्ण के समान कांतियुक्त शरीर पर अपना प्रेम में सुखमय और ममत्वपूर्ण कोमल कर फिरा रहे थे प्रभु के ऐसी असीम कृपा पाकर रोते रोते रघुनाथ दास जी कहने लगे प्रभो पितृगृह मेरे लिए सचमुच कारावास बना हुआ है मेरे ऊपर सदा पहरा रहता है बिना पूछे मैं कहीं आ जा नहीं सकता स्वतंत्रता से घूम फिर नहीं सकता हे जगके त्राता मेरे इस बंधन को छिन्न भिन्न कर दीजिए मुझे यातना से छुड़ाकर अपने चरणों के शरण प्रदान कीजिए आपके चरणों का चिंतन करता हुआ ही अपने जीवन को व्यतीत करूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए प्रभु ने प्रेम पूर्वक कहा रघुनाथ तुम पागल तो नहीं हो गए हो अरे घर भी कहीं बंधन हो सकता है उसमें से अपनापन निकाल दो बस फिर रही क्या जाता है जब तक ममत्व है तभी तक दुख है जहाँ ममत्त तो दूर हुआ कि सब अपना ही अपना है आसक्ति छोड़कर व्यवहार करो धन स्त्री तथा कुटुंबियों में अपनेपन के भाव को भुला कर व्यवहार करो रघुनाथ दास जी ने रोते रोते कहा प्रभो मुझे बच्चों की भांति बहकाइए नहीं यह मैं खूब जानता हूँ कि आप सबके मन के भावों को समझकर उसे जैसा अधिकारी समझते हैं वैसा ही उपदेश करते हैं बाल बच्चों में अनाशक्त रहकर और उन्हीं के साथ रहते हुए भजन करना उसी प्रकार है जिस प्रकार नदी में घुसने पर भी शरीर न भिगे प्रभो ऐसा व्यवहार तो ईश्वर के सिवा साधारण मनुष्य कभी नहीं कर सकता आप जो उपदेश कर रहे हैं वह उन लोगों के लिए है जिनके संसारी विषयों में थोड़ी बहुत वासना बनी हुई है मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहता हूँ कि मेरी संसारी विषयों में बिल्कुल ही आसक्ति नहीं मुझे घर का अपार वैभव काटने के लिए दौड़ता है अब मैं अधिक काल घर के बंधन में नहीं रह सकता प्रभु ने कहा तुमने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है किंतु यह मर्कट वैराग्य ठीक नहीं कभी कभी मनुष्यों को क्षणिक वैराग्य होता है जो विपत्ति पड़ने पर एकदम नष्ट हो जाता है इसलिए कुछ दिन घर में और रहो तब देखा जाएगा अत्यंत ही करुण स्वर में रघुनाथ दास जी ने कहा प्रभु आपके चरणों के शरण में आने पर फिर वैराग्य नष्ट हो ही कैसे सकता है क्या अमृत का पान करने पर भी पुरुष को जरा मृत्यु का भय हो सकता है आप अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए प्रभु ने धीरे से प्रेम के स्वर में कहा अच्छी बात है देखा जाएगा अब तो तुम घर जाओ मेरा अभी वृंदावन जाने का विचार है यहाँ से लौट कर पुरी और वहाँ से बहुत ही शीघ्र वृंदावन जाना चाहता हूँ वृंदावन से जब लौट आऊँ तब तुम आकर मुझे पुरी में मिलना प्रभु के ऐसे आश्वासन से रघुनाथ दास जी को कुछ संतोष हुआ वे सात दिनों तक शांतिपुर में ही प्रभु के चरणों में रहे वे इन दिनों पल भर के लिए भी प्रभु से पृथक नहीं होते थे प्रभु के भिक्षा कर लेने पर उनका उच्छिष्ट प्रसाद पाते और प्रभु के चरणों के नीचे ही शयन करते इस प्रकार सात दिनों तक रहकर प्रभु की आज्ञा लेकर वे फिर सप्तग्राम के लिए लौट गए श्री माधविंद्रपुरी की पुण्यतिथि समीप ही थी इसलिए अद्वैताचार्य की प्रार्थना करने पर प्रभु दस दिनों तक शांतिपुर में ठहरे रहे नवदीप आदि स्थानों से बहुत से भक्त प्रभु के दर्शनों के लिए आया करते थे शची माता भी अपने पुत्र को फिर से देखने के लिए आ गई और सात दिनों तक अपने हाथों से प्रभु को भिक्षा कराती रहीं इसी बीच एक दिन महाप्रभु गंगा पार करके पंडित गौरीदास जी से मिलने गए वे गौरांग के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखते थे उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा कि आप निताई और निमाई दोनों भाई मेरे ही यहाँ रहें तब प्रभु ने उनके यहाँ प्रतिमा में रहना स्वीकार किया उन्होंने निमाई और निताई की प्रतिमा स्थापित की जिनमें उनके विश्वास के अनुसार अब भी दोनों भाई विराजमान हैं यही महाप्रभु गौरांगदेव और नित्यानंद जी की आदि मूर्ति बताई जाती है ये दोनों मूर्ति बड़ी ही दिव्य है कालना से लौटकर प्रभु फिर शांतिपुर में आ गए वहाँ से आपने सभी भक्तों को विदा कर दिया और आप अपने अंतरंग दो चार भक्तों के साथ लेकर श्री जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े